श्री श्रीरामकृष्ण कथा दसम प्रच्छेद प्रभु श्रीरामकृष्ण गृहस्थर्मस्थपचवाद्वादन वह जाता प्रभु श्रीरामकृष्ण सह स्वकोष्ठ दक्षिणपूर्वाद आस्ते भक्ता श्रीरामकदार संसार संसारगी संयासी सू हरीनाद नान्यत कि कार्यमस्ती स चेदरचिता कुरियाश्चर्य सैम स चेदरचिंता न कुया हरिनाम न कुया तद्व सर्वे निंदेयु संसारी जनु यदि हरेम कुदा पौरषम अस्त पश्चतनको राजतीब वीर सो भ्रामती भ्रामयतिस्म एको ज्ञानं अपरस कर्म इत पूर्ण ब्रह्म ज्ञानम अपरत सांसारिक कर्म कुरते नष्ट स्त्री सर्वं कर्म निश्छिद्र कुरते कि सद उपपति चिंत साधुसंघन सर्व प्रयोजन साधुर्श्वरेनालाप केदारह, ओम महाचय, महापुरषो जीवो धारार्थम आविर्भवती यहान सेंजिन यंत्र बच्चा बहूँ याना बकृष्य नयती अथवा यथा नदी तड़ागो बहु जीवा पिपाशा शमयती क्रमेण भक्ता गृह प्रत्यार्तनाय सन्नद्धा संवृत्ता एक प्रभव श्रीरामकृष्णा भ्रमणतिवेदितगृन भुवनाथ दृष्टि श्री प्रभुर्वदि युष्मा दिशावीक्षीपननाथ इधदाननम संसार न प्रसा चोनिशवर्षदेश दिस्वर्स देशीयो वा गौर गौरवर्ण सुंदर कलेवर ईश्वरनाम तस् प्रभुस्तम साक्षात साक्षा नारायणम्छति